भागवत महापुराण भक्ति का मर्म और काल की महिमा देवभिवाह लक्षण महदादीना प्रकृते पुरष से लक्ष्यते लक्षा येन यथा तत्माक यहासाख्येक तन्मूल तत्प्रत्यक्षते मार्गं भक्तियोग्रोहिस्तर मार प्रभो देवहूति ने पूछा प्रभो प्रकृति पुरुष और महत्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जान पड़ता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए विराघो न पुरुषो भगवान् साम सर्वतो भवि आ चक्ष जीवलोक विवथा संस्रृति कालश्वरूप से कुशल तो जना इसके शिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए लोग मिथ्याभिमते चक्ष चिरम प्रसुप्त के, के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं मैत्रीवाचे प्रतिन्य महा महामुनि आप फासे कुरुश्रेष्ठ प्रीत स्थान करुणार्जित श्री मैत्री जी कहते हैं कुरुश्रेष्ठ विदुर जी माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले श्री भगवान भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामिनी भाव्य थे स्वभाव गुण मार्गे नाव विभिद्योसाम दंभम आश्चर्य संभर भिन्न दिग्भासतामसहनिभा में अर्चावर्चेद्यो मृतग्भाव राज भगवान ने कहा माताजी साधकों के भाव के अनुसार भक्तियों का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी भिन्नता आ जाती है जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दम्भ अथवा मास्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमाधि में, में मेरा भेदभाव से पूजन करता है राजजस भक्त है कर्मुदिश्य परस्म मध्यस्य यजे दिवा पृथ् भाव सत्क मद्गुण श्रुति मेण मयि सर्वुहाशे मनोगतिर यथा गंगा भसो बुध लक्षणम भक्ति भक्ते से जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है इस बुद्धि से मेरी भेदभाव से पूजन करता है वह सात्विक भक्त है जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविचिन्न रूप से मुझे सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है के साक्ष्य सारुप्य न गृंते भक्ति योगाख्य उदाहितः ये नाती भ्रज त्रिगुण मद्भाप्य ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य साष्ठी सामिप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्तियोगी परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है निषेवित न महेश क्रिया योगे निशस्ते न तिश्रेन निश मद्दृष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजाभिवंदन भूते सुम्भान या संगम च महता बहुम दीनाकंपया मैत्रा चमल्य सुमेन यमेन निमेन च आध्यात्मिकवण संकृतना चे आर्जव नार्यसंक्रिया मध्ध गुणत परशुद्य अं, परशुद आशय साम शुतमात्रुणम हिमा यत रथो घाण आवृंते गंध आशयात एवं योगरतम चेत आत्मायत निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्यनित कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने प्राणियों में मेरी भावना करने धैर्य और वैराग्य के अवलंबन महापुरुषों का मान दिनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने यमनियमों का पालन अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वरती कीर्तन करने से तथा मन की सरलता सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुँच जाता है उसी प्रकार भक्त योग में तत्पर और राग द्वेशादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है अहम सर्वतेसु भूतात्मस्थिता सदा तम वग्हायम मृत्य कुर्चा विडंबनम यो मं सर्वेश भूतेसु सतमात्मी हिवाचा भजते मौ भस्म जुहोति सह मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं उनकी वह पूजा स्वांगमात्र है मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है वह तो मानव भस्म में ही अवन करता है। सत पर मालिनो भिन्नदर्शिन भूते सुब्द न मन शांति मृक्षति अहमुच्चा वच्य क्रियोत्पन्नया नघे नुष्ेतुर्चायावम जो भेद भेदर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती माताजी जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता अर्चा अर्चावर्चय तब्वर मकर्म कवन्न वेद स्वृदे सर्वूते सुवस्थित आत्मन पापी यदरम तस्सो मृत्यु भयमुलबण मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ अथमाम सर्वभूते भूतात्मा कृताल अर्दानाभ्या मैत्राभिन्न चक्षुषा अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित हुआ मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए जीवा श्रेष्ठा जीवातभतः शुभे तत, तत सचिता प्रवरा सतेंद्रिय वृत्त तरा स्पर्श वेद्य प्रवरारे तेज्यो ग्रेष्ठा ततः शो वरा संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए माताजी पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उससे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं सेंद्रीय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मस्यादि उत्कृष्ट हैं तथा रस की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं रूप भेद विधत ततोद बहु ततो वर्णस्त सत्वार चतुष्पाद्वीपात तथो वर्णश्चत्म ब्राह्मणे सपेद्योभ्यधिक उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काका उत्तम है और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दात होते हैं वे जीवश्रेष्ठ हैं उनमें भी बिना पैरों वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से चार चरण वाले और चार चरण वालों से भी दो चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं मनुष्यों में भी चार वर्ण श्रेष्ठ हैं उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जाने वाले श्रेष्ठ हैं अर्थज्ञ संशयच्छेत्ता तततः श्रेयांस्वकर्म कृ मु मुक्तसतो भूयान अदोक्ता धर्मान तस्माय्यता शेष क्रियार्थात्मा निर मय्यर्ता पुसो नयि संकर्मण न पशा परम भूत सवदर्शना तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं उनके अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता मन सही अनुभूत प्रणमे बहुमान ईश्वरो जीव कल या प्रविष्टो भगवानिति अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं। इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे भक्ति योगी जयोरे कहे दिव पुरुष पुरुषित माता माताजी इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया इनमें से एक का भी शासन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है एतद् भगवतो भगवत रूप ब्रह्मण परम प्रधानमंत्री दीव कर्म विचेषेदापम दिव्यं यतो परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध दैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महतत्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है योत्त प्रवेश भूतानी भूत्यखिलाश्रय स विष्णुवाख्यो धियोसौ काल कलयताभु नाश कचिदयो तो न्वेशो ना नाधव आवेशमसो प्रमत्म जनमत जो सबका आश्रय होने की कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है इसका न तो कोई मित्र है न कोई शत्रु और न तो कोई सगा संबंधी ही है यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है यदयाद भातिभा यम सूर्यस्तपति वर्षते देवो दगणो भाति यदनस्पतो भीता लता भी सह स् काले उपीचान च अग्निरिंधे इसी के भय से वायु चलता है इसी के भय से सूर्य तपता है इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताए और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती नभो ददाती स्वताम पदम जन्य मा दोकम स्वदेह तनुते महान सप्त विरावृतम इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्वत्व अहंकार रूप शरीर का सात आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है गुणाभिमान देवा सर्गा यदयात वर्तन्ते ते निगम जैसा वेतचरा चरम जनम जनेन इस काल के ही भयसे सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है जब पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपने, अपने संघार शक्ति मृत्यु के द्वारा जमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम सहितायाम तृतीय स्कंधे कॉपिलेख्याय